श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मास्टर महाशय ऐसे उच्च संस्कारों से संपन्न अधिकारी को पाकर ठाकुर उन्हें उपदेश तथा उन्नीत करते रहे त्रिकालज्ञ ठाकुर मास्टर महाशय के अंतकरण से भली भांति परिचित थे अथा उन्हें सदगृहस्थ बनने का ही उपदेश दिया करते थे कभी कभी मास्टर महाशय के मन में वैराग्य का संचार होता फिर भी ठाकुर गृह शाश्रम के उत्तम पक्ष की ओर उनके दृष्टि आकर्षित करते हुए उन्हें उस भाव से निवृत्त कर देते थे इसके लिए एक दिन उन्होंने जगदम्बा से प्रार्थना की थी इसका सब कुछ न छुड़ाना माँ संसार में यदि रखना तो बीच बीच में दर्शन देती रहना नहीं तो वह कैसे रह सकेगा बीच बीच में दर्शन न देने से कैसे गुस्सा होगा माँ अच्छा अंत में तेरी जो इच्छा हो सो करो अन्य दिन वे उन्हें गृहस्थ में कैसे रहना चाहिए इस विषय पर उपदेश देते हुए कहते लड़का हुआ है इसलिए तुम्हें डांटा था अब जाकर घर में रहो उन लोगों से ऐसा जताना मानो तुम उन्हीं के हो पर भीतर ही भीतर याद रखना कि न तो ही उनके अपने हो और न वे ही तुम्हारे अपने हैं और अपने पिता के साथ प्रेम भाव रखना अब उड़ना सीख लिया है तो क्या बाप को साष्टांग प्रणाम न कर सकोगे माँ और जन्नी जो जगत के रूप में सर्व्यापनी होकर विराजमान है, है।, है वह अविद्या स्त्री है ऐसी स्त्री का त्याग करना फिर थोड़ी देर बाद ही ऐसा आदेश सुनकर गहरी चिंता में डूबे मास्टर के समीप जाकर वे तत्व की बात कहने लगे लेकिन जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी सभी आ जाते हैं। यदि किसी में में सच्ची भक्ति हो, तो धीरे-धीरे उसकी पत्नी भी भी ईश्वर ईश्वर के पथ पर पर जा सकती है। सभी काम करना, पर मन को लगाए रखना। उन्होंने और उपदेश दिए थे। सदैव ईश्वर का नाम तथा गुणगान करते रहना चाहिए और सत्संग ईश्वर के भक्त या साधु बीच बीच में इनके पास जाना चाहिए रात दिन संसार में या सांसारिक कार्यो में लगे रहने पर ईश्वर में मन नहीं लगता कभी कभी निर्जन में जाकर उनका चिंतन करना चाहिए प्राथमिक अवस्था में बीच बीच में निर्जन वास न करने पर ईश्वर में मन लगाना बड़ा ही कठिन है भगवत भक्ति प्राप्त किए बिना यदि गृहस्थी करने जाओ तो और भी जकड़ जाओगे हाथ में तेल लगाकर ही कटहल काटना चाहिए ईश्वर भक्ति रूपी तेल प्राप्त करने के बाद ही संसार के कार्यो में हाथ डालना चाहिए ठाकुर मास्टर महाशय को प्रधानता शुद्ध भक्ति का ही उपदेश दिया करते थे एक दिन उन्होंने कहा देखो तुमने जितना विचार किया है वह बहुत हो गया। अब मत करो बोलो अब और विचार नहीं करोगे मास्टर हाथ जोड़कर बोले जी नहीं करूंगा मास्टर स्वभाव से संकोची थे एक दिन कीर्तन और नृत्य के चलते समय उन्हें खड़े देख कर ने उन्हें बलपूर्वक खींचते हुए कहा अ तू भी नाच ठाकुर ने उनको सर्वदा ईश्वरीय ईश्वर की, बात की बातों को छोड़कर दूसरी बातें अच्छी नहीं इस प्रकार साधु संघ निर्जनवास तथा भगवत चर्चा के साथ जाकुलता की आवश्यकता भी उनके हृदय में दृढ़ता पूर्वक अंकित करते हुए ठाकुर ने कहा था खूब हो व्याकुल होकर रोने पर उनके दर्शन मिलते हैं। इन पर व्याकुलता का उल्लेख तथा इसके चाहिए कि ठाकुर ने उन्हें भावुकता में डुबो देना चाहता बल्कि पाश्चात शिक्षा के फलस्वरूप हमारे मन में जो वृथा तर्क करने की प्रवृत्ति घर कर जाती है तथा ईश्वर से संबंध रहित कोरी बुद्धिमत्ता के प्रति हमारे मन में जिस श्रद्धा तथा आग्रह का प्रादुर्भाव हो जाता है उसे मास्टर महाशय को निरस्त करते हुए उनके समस्त विचारों को ईश्वराभिमुख प्रवृत्त करना ही ठाकुर का वास्तविक उद्देश्य था इसी कारण हम ठाकुर को यह कहते भी सुनते हैं साथ ही साथ विचार करने की भी बड़ी जरूरत है कामणी कांचन अनित्य है ईश्वर ही एकमात्र नित्य वस्तु है रूपयों से क्या होता है भात होता है दाल होती है इतना ही ईश्वर प्राप्ति नहीं होती इसीलिए जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता इसी का नाम विचार है समझे महेंद्र ठाकुर के पास जाते चुपचाप सब सुनते देखते और सारी घटनाओं तथा परिवेश को अपने स्मृति पट पर अंकित करते करके घर लौटते बाद में अपनी पुरानी आदत के अनुसार दैनंदिनी में सब कुछ संक्षिप्त या विस्तृत रूप से लिपिबद्ध कर रखते इसी प्रकार आगे में चलकर कर श्री रामकृष्ण वचनामृत की रचना हुई प्रारंभ में मास्टर महाशय की निराकार की ओर ही रुझान थी और ठाकुर भी उन्हें वैसे ही उपदेश दिया करते थे एक दिन मोती शील की झील में क्रीडारत् मछलियों की ओर उनकी दृष्टि आकर्षित करते हुए ठाकुर ने कहा था कि निराकार ब्रह्म में मन इसी प्रकार निमग्न है ऐसा चिंतन करना चाहिए मास्टर उसी पथ पर चल रहे थे परंतु अंततः एक दिन अर्थात 22 अक्टूबर अठारह सौ उन्होंने स्वीकार किया मैं देख रहा हूं कि प्रारंभ में निराकार पर मन स्थिर करना सरल नहीं है ठाकुर ने उत्तर दिया देखो देखा ना, फिर साकार का ही ध्यान क्यों नहीं करते मास्टर ने इसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया और उन्ही के निर्देशानुसार साधन भजन आदि करने लगे दक्षिणेश्वर में आना जाना भी बढ़ गया समय मिलने पर वे दो चार दिन वहां ठहर भी जाया करते थे इसी प्रकार अठारह सौ का प्रायः पूरा दिसंबर उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में बिताया और आध्यात्मिक प्रगति के साथ ही साथ श्री राम कृष्ण के बारे में उनकी धारणा भी परिवर्तित होती जा रही थी अठारह सो मार्च में मास्टर महाशय ने श्री रामकृष्ण के संबंध में कहा था ऐसा ज्ञान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराग्य या उदार भाव कभी भी कहीं में भी देखने में नहीं आया उन्होंने ही फिर 1883 ईस्वी जुलाई में स्वीकार किया आपको ईश्वर ने स्वयं अपने ही हाथों गढ़ा है बाकी सबको उन्होंने यंत्र में डालकर तैयार किया है जैसे कि नियम के अनुसार पूरी सृष्टि चल रही है फिर अट्ठारह ईस्वी जुलाई में उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ईसा मसीह चैतन्य और आप एक हैं। एक बार ठाकुर के एक उपदेश का उल्लेख करते हुए मास्टर ने कहा कि मानो एक बड़ा छिद्र है, जिसके भीतर से अनंत ईश्वर को देखा जा सकता है ठाकुर ने पूछा बताओ तो भला वह छेद पीठ छेद क्या है मास्टर ने कहा वह छेद आप हैं। इस पर संतुष्ट होकर ठाकुर उनके पीठ ठोंकने लगे और बोलने तुमने इसे ठीक समझ लिया अच्छा हुआ श्री रामकृष्ण जब अस्वस्थ होकर काशीपुर में थे उस समय एक बार मास्टर महाशय कामार दर्शन को गए थे साथ में बैलगाड़ी होने पर भी वर्धमान से अधिकांश पथ वे पैदल ही चले थे उस रास्ते पर उन दिनों डाकुओं का आतंक था अथवा पथिकगण सदा भयभीत रहा करते थे उस समय मास्टर के नेत्रों में नवानुराग का अंजन लगा हुआ था दूर से कांमार पुकुर दिखाई पड़ते ही उन्होंने शास्त्रांग प्रणाम किया कामार पुकुर के मार्ग में जिसके साथ भी भेंट हुई उसी को अभिवादन किया यहाँ का सब कुछ ठाकुर की स्मृति के से ओत है इस बोध से वे पुलकित हृदय से सभी चीजों का दर्शन स्पर्शन करने लगे रोग सैया पर पड़े हुए ठाकुर ने जब यह सब सुना तो एक भक्त से कहा देखो उसमें कितना प्रेम है किसी ने उसे कहा भी नहीं फिर भी भक्त के प्रबल से वह स्वयं ही इतना कष्ट उठाकर उन स्थानों को गया क्योंकि मैं उन स्थानों में जाया करता था उसकी भक्ति विभीषण के समान है विभीषण मनुष्य को देखते ही अच्छी तरह सजाकर उसकी पूजा आरती करता था और कहता था कि यह मेरे प्रभु श्री रामचंद्र की एक मूर्ति है फिर मास्टर महाशय के कामारुक से लौट आने पर उन्होंने उनसे तो उन्हें और भी आठ नौ बार कामारुकड़ ले गए थे कमार पुकुर के प्रति एक बार मास्टर महाशय इतने आकृष्ट हुए थे कि उन्होंने श्री माता जी के समक्ष वही स्थायी रूप से बस जाने की आकांक्षा व्यक्त की परंतु मां ने हंसते हुए कहा बेटा वह जगह मलेरिया का भंडार है वहां नहीं रह सकोगे आखिर उन्होंने मां के आदेश का ही पालन किया